अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस माने अंतरियों के नजदीक की दो नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या उनका फूल जाना तो दर्द होता है वो कहते हैं आप नक्स वो मैं दे दो जो पहले मैंने बताया हुआ है अपेंडिक्स छोटा नाम है पूरा नाम है अपेंडिसाइटिस का 230 <laughs> है जो भी है दोनों ही चलता वन थाउजेंड भी चलता है इसमें हाँ और कभी भी का दिया ना तो दो तीन केस को छोड़कर रोज नहीं दे सकते जैसे मैंने बोला कागड़ में उसको रोज दे सकते हैं का जुलाब हो रहा है तो जब तक जुलाब बंद नहीं हो सकता रोज दे सकते हैं दो ही तीन बीमारियों में रोज दे सकते हैं बाकी सभी बीमारियों में अठवाडिया में एक दिन या ज्यादा से ज्यादा चार दिन में एक दिन रोज नहीं अपेंडिस में तो सप्ताह में एक ही दिन काफी होता है कम से कम तीन चार सप्ताह में ठीक होगा